श्रीमदभागवत महापुराण द्वितीस्क अथ अच्छा ऋष्ठोध्या विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन ब्रह्मोवाचा वन मुखम क्षेत्रम छंद सप्तव अभ्यक्यामृता जिह्वा सर्वस्य च ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए ये सातों छंद गायत्री त्रिष्टुप अनुष्टुप पुष्णिक भेती पंक्ति और जगती उनके साथ धातुओं से निकले हैं मनुष्यों पितरों और देवताओं के भोजन खनने योग्य अमृतमय अन्न सब प्रकार के रस रश्नेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जीववा से उत्पन्न हुए हैं परमाजने उसके नासा छिद्र से प्राण अपान व्यान उदान और समान ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय थे अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं उनकी रूपाण तेजसा चक्षुर्दिव सूर्यस्थाक्ष कर्ण दिशा तीर्था श्रोत्रकाश तो शब्दयो तदात्रम वस्तुसाराण सौभग तो से चाजनम उनकी नेत्रिंद्री रूप और तेज की तथा नेत्रगोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है समस्त दिशाएँ और पवित्र करने वाले तीर्थकानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतृंदेय से निकले हैं उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है सर्वमेधस्य सारे यज्ञ स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है अथवा केवल उन्हीं के दिन यज्ञ संपन्न होते हैं केशस्म शून्य उनके केश दाढ़ी और नखों से मेघ बिजली शिला एवं लोहा आदि धातुए तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं विक्रमो भ्रुवु स्वस्थ क्षेम से शरण सर्वकावरश्चा हरे चरण पदम। उनका चलना फिरना भूभुअस् स्व तीनों लोगों का आश्रय है उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है अपाम व्य सर्गस् पर्जन्य प्रजापते प्रजाद निवृत विराट पुरुष का लिंग जल वीर सृष्टि मेघ और प्रजापति का आधार है तथा तो उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है परिमोक्षस्य से मित्र से परिमोक्ष हिंसाजान्यो निर्यस्युदृत नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्र मित्र और मलत्याग का तथा गुदादवार हिंसा नृति मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है पराभूते पश्चिम नाड़ो नद नदीना गोत्राणी संगति उनके पेट से पराजय अधर्म और अज्ञान नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है नाम, नाम उदरं उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समायी हुई है उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है धर्म सेम तोभ्यं चुमरा च विज्ञान से सत्स्यात्मा पराजनम नारद हम तुम धर्म सनकादि शंकर विज्ञान और अंतकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं अहम भवान्न भवस्व इनग्रजा सुरासुर नागा खगा मृगसरी शिपा कहाँ तक गिनाएं मैं तुम तुम्हारे बड़े भाई सनकादि शंकर देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी मृग रेगने वाले जंतु गंधर्व अप्सराएं यक्ष राक्षस भूत प्रेत सर्प पशु पितर सिद्ध विद्या धन चारण वृक्ष और नाना प्रकार के जीव गंधर्व गंधर्वापसरसो यक्षारक्षो भूत गढ़ोरगा पशु पिता सिद्धा विद्याध्राचारण्रुमा अनेवधा जीवा जलस्खलन सर्वं ग्रहक्षवस्ताने वर्व भूतं भव्यं भूत भव्यंवच्च ये नवृत विश्व विस्तृती सब नाना प्रकार के जीव जो आकाश जल या स्थल में रहते हैं ग्रह नक्षत्र केतु कुछल तारे तारे बिजली बादल ये सब के सब विराट पुरुष ही है यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल दस अंगुल के परिमाण में ही स्थित है पुटनौत ब्रह्मांड के साथ आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना गया है ये पृथ्वी से दस गुना जल है जल से दस गुना अग्नि अग्नि से दस गुना वायु वायु से दस गुना आकाश आकाश से दस गुना अहंकार अहंकार से दस गुना महत्त्व और महत्त्व से दस गुने मूल प्रकृति है वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है यह दशांगुल न्याय कहलाता है स्विष्णतम प्रतफन प्राणो बिश्च प्रतिपत्यस एवं विराजम प्रतिपंतर बही पुमान जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहे हैं सोमृत्याभ मत्यम महिषे सत तो ब्रह्म जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभयपद मोक्ष का स्वामी है यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता पादेशु सर्वभूता स्थित पदों विदो अमृतम क्षेम अभयम निर्मु्नोधाईसु संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र, अर्थात अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं भूलोक भूअर्लोक और स्वरलोक के ऊपर महलोक है उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है बहिश्चा सन्न प्रजा ज आश्रमा अंतस्त्रोक्यापरो गृहमेधो बृहद्रत जन तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी वान प्रस्थ सन्यासी निवास करते हैं दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक भूवरलोक और स्वलोक के भीतर ही निवास करते हैं विद्या च शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं सूर्य इवा तपन जैसे सूर्य अपने किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है वैसे ही जिन महात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके स्वरूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत यदाभ्यासम महात्मन नाविदारे जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली तेसु तेय यज्ञ पथव सवनस्पत कुशा इदम चजनम कालशोरुगुणा तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु स्तंभकूश यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की वस्तु स्नेहारोह मृदो जलमचोजुंसाम चतुर्म चम नामधे मंत्राश दक्षिणाच वृता देवता कलप सकल स्तंत्र गतो मत श्रद्धा प्राया चिम समर्पण संभारा यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र धित आदि वस्तुएं जौ चावल आदि औषधियां धृत आदि स्नेह पदार्थ छह रस लोहा मिट्टी जल रिकु शाम यज्ञों के नाम मंत्र दक्षिणा व्रत देवताओं के नाम पद्धति ग्रंथ संकल्प तंत्र अनुष्ठान की रीति गति मति श्रद्धा प्रायश्चित और समर्पण यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की संभृत संभार पुरुषावरह तब ये इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्ही सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया ततस्ते भ्रातरि में प्रजालाम पतियो नव अजयन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन नौ प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की ततव काल पर मनुष्य विपुम इसके पश्चात समय समय पर मनु ऋषि पितर देवता दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की नारायणी भगवती सर्व नारद यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के आरंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं परिपातीत उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूं उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं क्योंकि उन्होंने सत्व रज और तम की तीन शक्तियां स्वीकार कर रखी है एते थेदम अनुपृक्षसी नान्य भगवत किंचित भाव्यम सदसदात्मक बेटा जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया भाव या अभाव कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो न भारती मेंग मृषोपलभते न वही क्वचिन में नमेश श्री सतपथे पतंत्र सतपथे जवताधितो हरिहीन प्यारे नारद मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूं इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती नहीं दिखती मेरा मन कभी संकल्प असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रिया भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती सोहम समाज मय तपोमय प्रजापतिना वितिता पति आस्था योगम निपुणम समात यत आत्मसंभवः मैं वेद मूर्ति हूँ मेरा जीवन तपस्या मय है बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूं। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका न तोस्में हम तरण समीयुषा भवत्म स्वैनम सुमंगलम योषात्मिभुव स्म पर्यद यथान स्वातम था, था परे क्योंकि वे तो भक, एक मात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं मैं तो परम मंगलमय एवं चरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूं। उनकी माया की शक्ति अपार है जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं ना हम न हम मै मेरे पुत्र तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं यशावतार करमाड़ी गायंते नायम विन्दंती तत्व तस्मय भगवते नमः। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं उनके तत्व को नहीं जानते उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ स ये स सा आज पुरुष कल्पे कल्पे सृज त्यज आत्मात्मनात्म संती चा वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक उपस्थित वे माया के केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक ऋषि स्थित हैं वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है न उनका आदि है न अंत वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय है ऋषे विंदमय प्रशांताशया नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं परंतु जब आज पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक लिया दिया जाता है तब उनके दर्शन नहीं हो पाते आद्यो अवतार काल स्वभाव गुण विराट स्थास परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है उसके सिवा काल स्वभाव कार्य कारण मन पंचभूत अहंकार तीनों गुण इंद्रिया ब्रह्मांड शरीर उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव सबके सब उन अन भगवान के ही रूप हैं अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेसा दक्षादे भवदाद सरलोकोकला निलोकपाला मैं शंकर गंधर्व विद्याधर विद्याधरचारणेशा यक्षरक्षोरगनागनाथ वारिषीण वृषभा पृतृण दैते दिधेरदानवींद्र अे च ये प्रेत पिता चूत कुंडयाद मृगपथ्यम धीशा योक भगवन्स्व तो सहस्व बलवत्मावत श्री विभुत आत्मादत्म वादुता परम मैं शंकर विष्णु दक्ष आदि ये प्रजापति तुम और तुम्हारे जैसे अन्य के रक्षक पक्षियों के राजा मनुष्य लोकों के राजा नीचे के लोगों के राजा गंधर्व विद्याधर और चारणों के अधिनायक यक्ष राक्षस सांप और नागों के स्वामी महर्षि पितृपति दैत्य सिद्धेश्वर दानवराज और भी प्रेत पिशाच भूत कुंड जल जंतु मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य तेज मनोबल या क्षमा से युक्त है अथवा जो भी विशेष सौंदर्य लज्जा वैभव तथा विभूति से युक्त है एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली रूपवान या अरूप हैं वे सब के सबके परम तत्व में भगवत तत्व रूप ही हैं प्राधान्य तो मनंते लीलावतारा पुरुष पुरुषस्य भुम आपता कर्ण कषाशा अक्रमितेत इम सुपेशान नारद इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमश वर्णन करता हूँ उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्र को दोषों को दूर करने वाले हैं तुम सावधान होकर उनका रस लो इति इत श्रीमदभागवते महाप्राहे पार चिता द्वितीय स्कंधे षष्ठोध्या